गुलजार जी की कहानी हिसाब किताब बाबू दीना नाथ ने अपने बेटे श्रवण कुमार की शादी मास्टर राम कुमार की बेटी उषा से तय कर दी मास्टर राम कुमार बड़े खुश थे पढ़ा लिखा कर बेटी को बी ए कराया था ऊंची तालीम दी थी और सबसे बड़ी बात की ऊषा ने नौकरी करनी चाहिए थी तो उन्होंने रत्ती भर ऐतराज नहीं किया फौरन इजाजत दे दी फिक्र तो बस ये थी कि कल कोई वर अपने आप ना ले आए, आखिर थी तो बच्ची ही कदबुत निकलने से ही तो बच्चे समझदार नहीं हो जाते लेकिन उषा ने इस तरह की किसी शिकायत का मौका उन्हें नहीं दिया बल्कि दो एक बार जब उसके रिश्ते की बात चली तो उषा ने गर्दन झुका के बड़े अदब से कह दिया आप मेरे लिए जो भी सोचेंगे मेरे सिर आंखों पर उषा को नौकरी करते तीन चार साल हो चुके थे घर का बोझ तो उसने संभाल रखा था लेकिन उसका बोझ मास्टर रामकुमार पर आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगा था उषा के रिश्ते की बात कई जगह चली और टूट गई हर जगह उनकी बेटी के दाम लग जाते थे कोई पचास हजार का दहेज मांगता तो कोई लाख का जिन्हें नकद रुपये की जरूरत नहीं थी वो बेटे के नाम स्कूटर या कार मांग लेते थे। हां सोना और जेवर देना तो आशीर्वाद की बात है और फिर आपकी बेटी ही तो पहनेगी देर सवेर तो इसी के काम आएगा सच कहिए तो मास्टर जी अच्छा बुरा वक्त किस पर नहीं आता उस वक्त माँ बाप का दिया आशीर्वाद ही तो काम आता है मास्टर रामकुमार की सोच को दीमक लग गई यही उधेड़ बुन खाने लगी उन्हें पांच दस हजार की बात होती तो भी कहीं से मांग टांग कर काल टाल देते लेकिन इतना दहेज देना उनके बस की बात नहीं थी उन्होंने तो जो कमाया था वो सब उषा की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया था बच बचा कर ये एक छोटा सा घर था जिसमें वे रहते थे छोड़ दें तो पगड़ी मिल जाए लेकिन पगड़ी ले लें तो सिर कहाँ छुपाएं? अचानक दीनानाथ मिल गए दीनानाथ की बोर्ड रंगने और लिखने की छोटी सी दुकान थी लेकिन व्यापार अच्छा चलता था आजकल आए दिन रस्तों के नाम बदलते रहते थे म्यूनिसिपल कमेटी में अच्छी खासी साख थी उनकी थोड़ी सी मुठ्ठी गर्म करने से ऑर्डर मिल जाया करते थे नए नाम आ रहे हों तो पुराने नामों को मैला हुए भी कितना वक्त लगता है भला दुकानों मकानों के नाम नंबर भी कम ना थे चार पांच कारीगर काम करते थे और श्रवण कुमार एक बेटा उनका व्यापार संभालता भी खूब था मजाल नहीं कभी किसी अंग्रेजी लफ्ज के हिज्जे गलत हो जाएं और अब तो उसने अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी भी दुकान पर रख छोड़ी थी मास्टर राम कुमार अपने स्कूल के लिए एक बोर्ड लिखवाने आए थे और दीना से मुलाकात हो गई लफ्सों की बनावट वे चाक से लिखवा कर लाए थे जो बहुत खूबसूरत थी दीनानाथ ने पूछा ये किसकी लिखाई है मेरी बेटी ने लिख कर दिया है स्कूल में ड्रॉइंग किया करती थी अच्छा अब क्या करती है? पढ़ती है, है, करती है, है, है, है, पढ़ती अच्छा-अच्छा, अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। जब लेने गए तो देर तक बातचीत हुई। थ के ख्याल से मास्टर रामकुमार बहुत खुश थे मैं तो साहब सरासर लड़कियों के काम करने के हक में हूँ रसोई से निकलकर उन्हें बाहर की दुनिया देखना चाहिए खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए मैं तो कहता हूं खड़ा ही नहीं होना चाहिए बल्कि चलना और दौड़ना भी चाहिए अब यही देखिए ना श्रवण की माँ अगर घर से यहाँ दुकान पर आना चाहे तो हम में से किसी एक को लेने जाना पड़ता है डबल किराया खर्च और कैसी पिछड़ी हुई बात लगती है मास्टर मास्टर रामकुमार जी दोनों में जम गई एक दिन दीनानाथ मास्टर रामकुमार के यहाँ चाय पीने गए उषा से भी मुलाकात हुई एक दिन मास्टर राम कुमार दीनानाथ के यहाँ खाने पर आए उषा भी साथ थी दोनों परिवार मिलकर बहुत खुश हुए और फिर एक दिन बाबू दीनानाथ ने अपने बेटे श्रवण कुमार की शादी मास्टर राम कुमार की बेटी उषा से तय कर दी दोनों बहुत खुश थे मास्टर राम कुमार अपनी बेटी से कह रहे थे बहुत ऊंचे ख्याल है बाबू दीना के बताओ आज के जमाने में वर्त मिले तो मिले ऐसे ससुर मिलते हैं कहीं कहने लगे मुझे तो एक धेले का दहेज नहीं चाहिए साढ़े तीन कपड़ों में लड़की भेज दीजिए और लड़की आपकी पूरी आजादी के साथ सर्विस करती रहेगी मैं तो हैरान हो गया बोले मेरी शर्त है कि उषा अपनी सर्विस के साथ ही मेरे घर की बहू बनेगी मुझे रसोई घर की बांधी नहीं चाहिए और दीनानाथ अपनी बीवी को समझा रहे थे नाराज क्यों होती हो भाग्यवान तुम्हारा लाया सोना क्या बचा कुछ दुकान बनाने में उठ गया कुछ टैक्स चुकाने में हम तो सांस लेता सोना लाए हैं दहेज में पेंशन बंद गई चौदह सौ रुपया महीना तनखा के लाएगी और ड्राइंग भी अच्छी है उसकी बारह सौ रुपए का वर्कर कम हुआ दुकान पर क्यों एंड ऑफ स्टोरी एंड ऑफ फाइल